कर दो कर दो कर दो कर दो तो है। इस के आधार पर हम की संकान औपगवा कहलाते उपभु हमारे पास प्रातिपदिक है हम स्वाधि की उत्पत्ति कर सकते हैं प्रत्येक की उत्पत्ति कर सकते हैं तो स्वाधि की उत्पत्ति सु औस को हम संक्षेप में कह सकते स्वाधि की उत्पत्ति उपग्र प्रापीप अधिक स्वामी की उत्पत्ति का अधिकार मिल जाता है ज्ञापिकारे प्रत्यय आते हैं और यहाँ उपग्रपत्य जो है ये संबंध को कह रहा है तो संबंध को कहने के लिए षि शेषे जहा शेष विवक्षा हो यानी कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण से जो बचा हुआ है वो है शेष तो शेष को कहने की विवक्षा हो तो श्रेष्ठी विभक्ति होती है तो हम श्रेष्ठी विभक् विभक्तिगस लिए आते हैं गस और आम ये तीनों आते हैं फिर उसके बाद द्वितीय और विवचन एक वचन के माध्यम से एक वचन ले लेते बाकी को हटाते हैं तो उपगुण गि में समर्थान प्रथमा विवाह ये कहता है समर्थ प्राधिपिकों में जो सूत्र में प्रथम उच्चारित प्राथिपिक है उससे प्रत्यय होता है ऐसा कहता है। तो इस समर्थान प्रथमा विवाह के अधिकार में हम सूत्र लाते हैं समर्थ प्राधिपिक से अपत्य को संक्रांत को कहने के लिए अन्य होता है तथ्य अपत्य सूत्र के माध्यम से इस सूत्र में प्राप्त की तो अण अन, आया तो प्रत्यय उसका नाम प्रत्यय रखा परत तय रह गया उ हमारे सामने अना आप ही अन की एक संज्ञा करेंगे उसका नाम रखते तद्धित। रख दिया और इस सूत्र से इसकी दुबाराम प्रातिक संज्ञा कर रहे हैं क्योंकि तद्भित आने के बाद वह तद्भित्व वाला शब्द बन गया अब वो पहले उपभु प्राधिपदिक नहीं रहा तो कर, इससे करते हैं प्राधिपदिक संज्ञा करते ही सुको धातु प्राधिपिक योग सूत्र से हम क्या करते हैं धातु का अवयव अथवा प्राधिपदिक का अवयव जो सुख है उसका हम लुप करते हैं का मतलब इक्कीस प्रत्यय उनकी प्रत्ययों में गत भी आ गया है इसलिए गत का लुक हो जाता था लुक का मतलब अगत लुक इसे कहते हैं तो कहता है प्रत्यय से लुक श्लू लुपा प्रत्यय की लुक श्लू और लुक संज्ञा होगी अब हमारे सामने दस विभक्ति हट गई है उपभू अण ये स्थिति उपगु अन है अब अन हलंत है तो हलंतियम इस सूत्र से इसकी संज्ञा प्रत्यय लोका अब केवल हमारे सामने उपगुवर्ण है प्रत्यय का अन का हम यहां तक पहुंच गए थे तो अब आता है अंग संज्ञा का प्रसंग तो अंग संज्ञा कर लेते हैं यत्यय विधि प्रत्ययंगम जिस उपग्र नामक प्राधिपिक से अत्यय का विधान किया है उस अन्य के परे रहते पूर्व उपग्र की अंग संज्ञा हो गया अंग संज्ञा हो गई तो अब अंग संज्ञा होने से अंगस्या के अधिकार में सूत्र आया है मागे ते स्वचा सूत्र निकाल लीजिएगा सातवें अध्याय के दूसरे पाल के एक 117 सत्रह से अनुवृत्ति आ रही है वृद्धि की वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है मृगे वृद्धि से और अचोमित से भी अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्र है तद्धितेश्वर मारे तो अर्थ होगा अंग का अधिकार तो हाई अंग के अधिकार में यह काम चल रहा है तो अंग के अधिकार में, में रहते वो भी तब्दित गत्यय पहले रहते ऐसा प्रत्यय जिसमें यथा चवर का अंतिम पांचवा अक्षरिया कार की एक संज्ञा हुई हो ऐसा प्रत्यय अथवा नकार की संज्ञा हुई हो ऐसा प्रत्यय तद्भित वाला प्रत्यय विशेषण है तद्दित तो नकारित अथवा नकारित तद्भित प्रत्यय के परे रहते अचा वाले अच अचों में आदि अथ को वृद्धि होती है उपभु में आप देखिएगा उपभु और आ ये स्थिति है हमारे काम में और आ ये स्थिति है राजेश जी तो उपगु आ, तो उपगु आ, है, है तो उपभू और आ स्थिति लिख देंगे ताकि संविधान में आसान रहेगा तो उपभु आ जो है ये का और अन में हकार की संज्ञा हुई है तो नित प्रत्यय पर भी है क्योंकि हमें तभीता इस सूत्र से इसकी तदित संज्ञा भी कर दी तो नकार इत रूपी तद्भित यही कही है नकार इत तय के पड़े रहते नकार इत तद्भिक प्रत्येक पड़े रहते अचान अको में निर्धारण में सृष्टि है में, आदे आदि अच्छ की क्योंकि अचोमिति से अच की भी अनुवृत्ति आ रही है अचोमिति से अच की भी अनुवृत्ति आ रही है तो नकार तद्धित प्रत्ये परे रहते अचो में आदि अच्छ की वृद्धि होती है तो यहां पर आज है ये मित प्रत्य है सदित भी है इसके पढ़े रहते शब्द है उसमें उपगो में उकाल भी अथ है गकार में उल अच है तीन अच्छ है, तो कहें अचो में आदि अथ तो तीन अथो में आदि आदि का होगा सत्य पहला वा तो आदि अथ ऊ है उस आदि अथ को वृद्धि होती है ऐसा ये सूत्र कहता है के परे रहते, में आदि अथ की वृद्धि होती है जैसे इसने वृद्धि कही तो वृद्धि आदेश सूत्र आ गया वृद्धिरादेश सूत्र कहता है आई औ आ, आ, इनकी वृद्धि नाम देते हम यानी आ आओ इनको वृद्धि कहते हैं और ये आ आध्धि आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ गए हमारे सामने और हमारे पास में जो ऊ है उसको वृद्धि करनी है आदि आदि उकार को तो स्थानांतर तहा सूत्र लगेगा स्थान तमा सूत्र कैसे लगेगा रेणु भी बताएंगे कैसे हम देखते हैं स्थानांतरता जी स्वामी जी इसको के जीस स्थानीतमा अन्तु खे वर्ण है आ, से बोलने का है गलत बोल रहे हैं। से से कैसे अच्छा, अच्छा तो ये तो सारे तो, वो बोलते ही आपको आपको पता कहां बोल नी नी आप थोड़ा आप है आप देखिएगा आप उधर ना हो एकाग्रता से हा ध्यान हो गया आ, आपका ध्यान होगा, तो आ, तो औसी केगे आवर्ण आवृद्धि कण्ठ है जो है, है, है लि आके साथ में उकार नहीं मिल सकता क्योंकि उकार का स्थान ओक्ष है और आकार का स्थान कंठ है तो नहीं मिल रहा है हा अट गया अब अब आया ऐ का स्थान कालू है कंठ कालू है और ऊ का स्थान ओठ है और ऐ भी नहीं मिल रहा वो भी अट गया तो सविशेष से औ बचा होता और ओ का स्थान भी ओष है हैं और उकार का भी है तो मिल रहा इस तरह है का अलग करके व्यावर्तन कह पृथक करते हुए हमको पहुंचना पड़ता लक्ष्य तक तो सायंत्र दृष्टि से ओष्ठ मिल रहा है दोनों का उकार का औवकार कर तो उकार के स्थान में अवकार आ जाता है तो औभु यह स्थिति है औ प्रभु अब इस स्थिति में आगे हम बढ़ते हैं औभु और आ है अब उसी आती में हमको एक और संज्ञा करनी है उपभु आ यहां पर हमको एक और संज्ञा करनी है के अधिकार में ही यम यु आपने इसे कौन बताएंगे बताएंगे प्यार है स्वामी यु स्वामी जी यम इसमें स्वामी जी स्वादी स्वादिश और तत्व नाम खाने की अनुवृत्ति है जी सर्वनाम स्थान स्वादी प्रत्ययों में पूर्व की ठीक है तो स्वामी की अनुरुति है यम ये, ये कहता है प्रण नाम स्थान भिन्न स्वामी प्रत्ययों में जो यकार आदि प्रत्यय हो अथवा आजादी प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भ्र संजय होती है यहाँ पर स्वामियों में अजानी प्रत्यय पढ़े हैं, अजानी प्रत्यय पढ़े है अवर्ण इसलिए औभु की भा संज्ञा होगी भाके ही भस्य इसके अधिकार में भस्य इसके अधिकार में सूत्र आ रहा आ रहा है ओर गुणा और गुना, सूत्र संख्या निकालिएगा छह एक सौ 146 सौ गुना 146 गुणा वन फोर सिक्स सूत्र को समझा था वहीं पर है ये सूत्र देखिएगा और गुना सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है एक तो भव्य की आ ही रही है अंद्य की भी अनुवृत्ति आ ही रही है नद्धते सूत्र से त्य की भी अनुवृत्ति आ रही है भी की अनुवृत्ति आ गई अब और गुणा सूत्र को देखें मूल पाठ में ओ है ये वो वो का और है तो ये विषय विभक्ति का एक वचन है जैसे ऊ को क्षति विभक्ति में चलाएंगे तो वो बनेगा जैसे गुरु को गुरोह बनता है ऐसे ऊ को ओ बन गया तो छुणा एक, एक एक है इस तरह आपको पकड़ना है विभक्तियों को ओ गुणा गुरु में गुरु को हम छे, छे में चलाएंगे तो गुरोह बनता है और यहां गु तो है नहीं है तो केवल ऊ है तो उ को ही गुरु के समान समझ करके आप ऐसे प्रारंभ में समझ सकते हैं तो ऊ को ओ हो जाएगा ओह यानी छे और गुणा एक एक सदिते की अनुभत्ति है तभी में सप्तमी विभत्ति है ठीक है तो ये कहता है अंग के अधिकार में, अंग के अधिकार के परे रहते भाषंजक अंग को या भात अंग के उकार को तद्भित परे रहते भासंजक अंग के उकार को गुण होता है गुण होता।, जिसके परे रहे थे के गुण होता है अंग के उकार होता है अब गुण किसे कहते हैं तो आ जाइए पहला सूत्र के बाद में दूसरा सूत्र है वृद्धि आवेश के बाद में निकालिए वृद्धि आवेश के नीचे सूत्र देखिएगा सूत्र है तो वो गुण कहता है कदित के पड़े रहते, अंग के उकार को गुण होता है तो गुण किसे कहते हैं तो कहा अबें गुण ये सूत्र कहता है जैसे वृद्धि आवेख है ऐसे ही अदेन गुण है अब देखिएगा अबेंगुण यहां अक और एंग जैसे आदेश में आठ और एच था ऐसे यहां पर अथ और, और एंग है अस और इंग अक् का मतलब अकार जैसे आठ का मतलब आकार यहाँ पर अक का मतलब अकार अवर्ण अर्ला और एंग में एंग में दो अक्षर आते हैं एंग में माता सुदेश जी बताएंगे एंग में कौन कौन अक्षर है कौन सा में, कौन, कौन प्रत्यार, एंग प्रत्यार में। हाँ अक्षर है प्रत्याह प्रत्याह में ए ओ हाँ दो है तो एंग में दो है ए ओ तो सूत्र का अर्थ हो गया अकार एकार और ओ ओकार यानी अ एम वर्णा सद्भाविता असदभाविता गुणस जैसे आपने आ, आई ओ इेकेश सद्भाविता नाम असदभाविता वर्णा नाम वृद्धि संज्ञा होती बस केवल वर्णों को बदलना अर्थ वैसा का वैसा हो जाएगा आ, ए, ओ, नाम असद्भाविता नाम वर्णा नाम गुण संज्ञा बहती तो अभिंग उन्होंने कहा है अनकी गुण संज्ञा होती तो और गुना ने कहा है तभी प्रत्यय के परे रहते होता है तो गुण किसे बैठ गए अब तीनों में से एक ही अंग करना है गुण तो एक ही गुण करना है तो स्थानता में आ गया स्थानता में आकर के ये कहता है कि उकार का स्थान औथ है और अकार का स्थान कंठ है तो अकार नहीं मिल रहा अट गया एका का स्थान जो है कंठ और कालु है उतान केवल ओष है वो भी अट गया और ओकार का स्थान भी ओष है उत्तान भी ओर है तो, तो उकार के स्थान में गुण ओकार हो गया तो गुण के उकार के स्थान में वो होकर के औऊ पर गो यह स्थिति आ गई औो और औ पर आ और में करके अल्लेजिएगा अब यहां पर हमको क्या करना है हाँ समझ में आए आप सब लोगों को आपने से किसी को ऐसा लगे कि तेजी से हो रहा है तो तुरंत आप रो करके बोल सकते हो तो आमारे साम में मैं कई बार इसलिए ताकि आपको पकड़ में आ जाए और सूत्र कहता है परे रहते, परे रहते तो यहाँ पर अंग का जो प्रत्यय ये तब्दित है इस तब्दित के पड़े रहते भ अंग के उकार को गुण होता है ये सूत्र ने कहा तो यहां अकार तद्भित है ये परे है और ये उपभू शब्द जो है ये अंग का अधिकार है अंग के में है। तो उकार को होता है तो, कहते हैं, तो कहा अभिंग गुण अकार एक ओकार गुण कहते हैं तो तीन आगे तीनों में सेवा के आधार पर हमने जो उकार के स्थान में जो अन्न अनुकूल सदृश होता है समान होता है उसको ग्रहण किया बाकी को हटा दिया तो हमारे सबको सब सब समझ में भी आ रहा होगा संगीता नाम ओम स्वामी जी पहले तो आ, आ, उसको उसके अधिकार में अंक के अधिकार में ओ को हुआ ओ तो फिर अब गो को हुआ तो गुण हो रहा था। गर के आधार में नहीं गाय में तो उपगुण से ओ क्या कहना चाहते जी वहाँ आदि में वृद्धि हो गयी थी हाँ वो वृद्धि हुई और ये गुण के आधार पर ये गुण हुआ वो वृद्धि हर काम काम है आप आपने किसी के सिर के ऊपर जो है ना टोपी लगा दिया और जूते रहे हैं बस इतनी सी बात है ठीक है माता जी समझ में आ रहे हो ना हाँ जी आ रहे हैं पढ़ा समी कर्षा संहिता याद आ रहा होगा आपको संगीता जो अत्यंत निकटता है वर्णों की है तो संगीता कहते हैं तो संगीता का अधिकार है तो संगीता संगीता है अधिकार का होगा संगीता हो गए ओपो आ निकटता है संगीत तो यहां पर संगीता इसको कहते हैं और संगीता कहते हैं तो संगीतायाम है। संगीतायाम संगीता के अधिकार में याद आ रहा होगा आपको कहां पर लागू किए ये, ये नियम आप में इसा कोई बता सकते हैं ये पढ़ा सही कक्षा संगीता संहितायाम के अधिकार में कहां ऐसा काम किया है राममोहन जी का हाँ काम क्या तो ये आप खोल करके देख सकते दोबारा ताकि आपको रहे एक चार में अंत में है सूत्र एक चार के अंत में सूत्र संख्या है एक सौ आठ वन नाट एट ष संहिता पर कहते हैं अत्यंत और पर शब्द कहते हैं अत्यंत पर एक एक, एक सन्नीकर्षा में भी एक एक संगीता में भी एक एक तो पर कहते हैं अत्यंत और सनिकर्ष का मतलब निकटता वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता कहलाती है बता अब आगे बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मिलने जा रहे हैं आपस में इसलिए इसको संहिता कहेंगे तो संहितायाम निकालिएगा पुत्र छतर होना सत्तर होना चाहिए मेरे विचार से हाँ सत्तर है छ एक सत्तर है संहितायाम एक संहिताया निकाला भी संहितायाम एवं संहितायाम के अधिकार में इस संहितायाम के अधिकार में पूत्र आ रहा है ये जो अनुवृत्ति एक सौ बावन रुचि जी संताया की अनुवृत्ति एक सौ बावन तक जाती है लिख लीजिएगा इसी पाल के एक सौ बावन तक इसकी अनुवृत्ति जाती है अनुरातम पलमे के वर्गम अनुरातम पलमे के वर्गम से पहले पहले तक पहले पहले तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी अब संविधान के अधिकार में सूत्र आया है एचो अयवायाव में, एच के अनुसार में स्थान में अवेशनची अच्छ से अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है देखिए उसी से पहले सूत्र है इको एनची इको एनची से अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है इको एनची उसी के ऊपर है देखी इको एनची अच्छी भी अवृत्ति आ रही है और इस जो है एक सौ बीस तक जाती है लिख लीजिएगा अची के नीचे अंडरलाइन करिएगा 120 तक इसकी अनवृत्ति जाएगी 120 सौ बीस इको एनची तो संहिताया इको एनची का अची पुत्र का अर्थ होगा अची का मतलब अच प्रत्याश परे रहते अची में सप्तमी विभक्ति अची में सप्तमी विभक्ति है तो पुत्र का अर्थ बता रहा हूं अची पारि अच परे रहते संहिता के अधिकार में एक अवा आय आव आवेश होते में कितने अक्षर हैं सीमा भी एक प्रत्यार में कितने अक्षर आते हैं एच एच में ऐसे बोलिए एच में ए क्रम है ए ओ आईओ तो ये चार वर्ग हैं और इन चारों के स्थान में अय अव आय आवा होते हैं अर्थात सूत्र आएगा नियमन करने वाला यथा संख्य मनुदेशम हो जाएगा ओ के स्थान में अव हो जाएगा ऐ के स्थान में आय होगा और अ के स्थान में आ होगा तो यहाँ पर हमारे सामने ओ ओ के स्थान में क्या होगा अव आवेश हो जाएगा यथाक्रम तो औोके स्थान में अव हो करके लिख दीजिए राजे जी दी। उपज उपग अलग अलंत कर दीजिए उपग और ओ स्थान में अव अलंत फिर कद तो ओपद अव ये स्थिति है हाँ ये स्थिति है देखिएगा यार आ, में मिला वकार में आकार मिला के और और आप सामने प्रापिक तैयार होते ही अब हमको क्या करना है बन गए हमारे सामने औका शब्द जो है बिल्कुल नया तैयार हो गया नया प्राधिपदिक तैयार होकर फिर वापस लाना होगा आपको ज्ञान प्राधिपतिका ज्ञा प्राधिपदिक से स्वामी उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति कर दीजिएगा सुतने लोगों को यह सूत्र याद है सूत्र के रूप में अथवा इक्कीस प्रत्ययों के रूप में सुध्या गस और और एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस में से सात लोगों को याद है आठ लोगों को याद है हाँ भी। जी चलिए अच्छा ठीक है अच्छी बात है तो यहाँ पर अधिकांश के अधिकारों में सुस प्रत्यय आए हैं फिर इक्कीस प्रत्यय के आते ही सुपह इस सूत्र से तीन और त्रिक बनाना है मतलब तीन तीन जोड़े बनाना है इक्कीस प्रत्ययों को तो तीन तीन जोड़े बनाकर तो सात जोड़े बन जाएंगे सात 21 हो जाएंगे तो सुपह से तीन तीन जोड़े बना करके त्रिक बना करके एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा दे देंगे क्योंकि सुपा में एक वचन दिवचन दो वचन की अनुभव आ रही है एक बार दोबारा आपको ले जाता हूं वहीं पर आजी एक, एक चार निकालिए देखिए एक चार एक चार जो है एक एक वन नाट टू सूत्र है सुपह सुपूत्र में ऊपर से जो है त्रीनी त्रीणी की अनुवृत्ति आ रही है सौ सौ सूत्र में त्रीनी त्रीणी की अनुवृत्ति आ रही है और 101 में से वचन विवचन बहुचन आम्य कशा पूरे एक, एक की अनुवृत्ति so, आ रही है तो त्रीनी त्रीणी की अनुवृत्ति आ रही है स्थानीय विवचन बहुचन आम्य कशा इनकी भी अनावृत्ति आ रही है सूत्र का सूपा सूत्र कहता है सुपा जो है यह सुपा है बहुवचन में सुपा जो सूत्र है सूप बहुवचन में तो अर्थ हो जाएगा जो त्रिक आपने किया है त्रिक जो आपने त्रिक किया है उन त्रिक को एक द्विवचन और बहुवचन नाम दे सकते हैं जिनको आपने त्रिक किया है उनको एक वचन दिवचन और बहुवचन नाम दे सकते हैं सुपा में प्रदमा बहुवचन छपा जो है सुख को सुख को ऐसा लेगा एक वचन विवचन बहुचन नाम का अमृति त्रीन त्रीन की अमृति तो सुख को त्रीन त्रीन सुख को सिक्त बनाइएगा यानी तीन तीन जोड़े बनाइए शुभ को तीन तीन जोड़े बनाकर क्रम से एक वचन विवचन और बहुवचन नाम रखना यह सूत्र का अर्थ हो गया सुप को तीन तीन जोड़े बनाकर क्रम से एक वचन विवचन बहुवचन नाम रखना तो ये हो गया सुख विभक्तिष्ट विभक्तिष्ठ कहता है विभक्ति में एक एक चार। और इसमें विभक्तिष्ठा में सुख की भी अनुरुचि आ रही है और तिंग की भी अनुरुचि आ रही है दो नंबर से तो इसका सूत्र सुख को तीन तीन विभक्ति संज्ञा है, जो है, है। सात जोड़े बनाए हैं उन त्रिक वाले सात जोड़ो की विभक्ति संज्ञा भी हो जाती है ये सूत्रांत हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं आ जाइए वहीं पर आये हैं, चुपा से एकवचन हमको एक ही चाहिए तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा प्रातिपदिक मात्र को कहने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है तो प्रथमा विभक्ति रह गई बाकी विभक्तिया हट गई प्र है तो एक वचन रह गए सुकी हट गए फिर सु को उसी प्रकार सुर के समान रुत विसर्ग करके सूमे उकार की औवा बनानाशा फ सकार हलंत बचा हुआ उस स्थिति में सुपतिमत पदम से पदसंज्ञा पदसंज्ञा करके पदस्य के अधिकार में का सो पद के अधिकार में सकार और सदृश को रू आदेश होता है तो रू आदेश कर दिया पाकिस्तान में रू हो गया रू होते ही फिर उप, आ, उपदेशे उपदेश अजनना संज्ञा सत्य लोका दर्शनम लोका रेप बचा होता गवा फिर विरामो अवतानम अवसान संज्ञा अवसान संज्ञा करते ही विसर अवसान विसर्ग होता है ऊपर से रोगी से रेप की अमृत आ रही है राह तो विसर्ग हो गया औपगवाह जैसे औपगवाह बनाया है इसी प्रकार उपमन्यु शब्द उपमान्यु जैसे उपग्र शब्द से उपग्रह बनता है उसी प्रकार उपमनु शब्द से उपमनो अपत्यम, उपमन्यु नामक व्यक्ति की संतान को औपम्युवा केवल शब्द अलग है बाकी प्रक्रिया उपग्र के समान है उपगोर अपत्यम औपगवह ऐसे उपमन्य उत, और अपत्यम औपमन्य शब्द बनेगा और आप लोग इस शब्द को बना करके देखिएगा होमवर्क में गृह काल में जैसे औपग्रह बना है वैसा ही पूरा सेम बना लीजिएगा औपमन्यवा अभी पीछे जो आपने अभी हमें चार उदाहरण कर लिए चार उदाहरण तो औपमान्य में केवल एक सूत्र अलग लग रहा है उसको देख लीजिएगा में केवल एक सूत्र लग रहा है हमने औपवा में जो प्रत्येय लाया था सस्यापत में अ प्रत्यय लाया था यहाँ पर अंबरियो जिला विधियों केवल प्रत्यय अलग लाया है बाकी प्रक्रिया सेम तो सूत्र निकालिएगा चार एक, एक सौ चार चार एक, एक सौ चार मूल पाठ में निकालिए देखिएगा चार एक, एक सौ ये कहता है देखिए एक सौ चार अनिश्याय विदा विद्यो ऐसी ऋषि को अलग कर दिया फिर आनातरीय को अलग कर दिया विदा को अलग कर दिया और को अलग कर दिया तो अंऋषि जो है इसमें विभक्ति लुप्त हो गई है यानी दिखाई नहीं देती है इसको व्याकरण की भाषा में कहते लुप्त विभक्ति लुप्त विभक्ति यानी यहां की विभक्ति लुप्त हो गई है यह अध्यापक लोग बताते जाएंगे परंपरा से तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा हमें वैसे नहीं पता लगेगा यह विभक्ति हट गई है या अथवा नहीं हटी है हमें पता नहीं है परंपरा से पढ़ने पढ़ाने वाले अध्यापक आपको बता दी जाएंगे तो यहां पर लुप्त पंचमय यही पंचमी भक्ति यहां से लुप्त हो गई है इसका यह अभिप्राय लुप्त पंचमय यंत्र निर्देश राजेश लिख लीजिए शब्द ये लुप्त प्रथम पंचमयंत्र निर्देश है यहाँ लुप्त का मतलब है खो गया लुप्त हो गया पंचमी विभक्ति यहाँ खो गई है लुप्त हो गई है और में सात एक है दीघा विद्या में पांच तीन है और ऐ में एक एक है देखिएगा अनऋषि में समासे न ऋषि अम ऋषि नहीं तो पुरुष सहा है न ऋषि अनऋषि जो ऋषि नहीं है उसको अनऋषि कहते हैं और वेद में बहुत सारी विभक्तियों को लुप्त कर देते हैं वेद में और में एक हैं। आप निकाले कौन आ... स्वामी जी आप कहां से करा रहे हैं वो बैल बजे की बाहर चलेगी मुझे पता नहीं चल रहा हाँ जी नहीं वहीं से करवा रहा हूं होने के बाद में औपमान्यवा उसी प्रकार उपमान्यु उपमान्यु की संतान को औपमन्युवा कहते हैं उसी के नीचे है भाष्य में देखिएगा देखे। तो मैं बोल रहा था ये जो लुप्त होती है विभक्तिया लुप्त जो होती हैं, एक सूत्र है अत्याध्याय में सातवें अध्याय में सात उनचालीस निकालिएगा सात एक उनचालीसाम सुव सवर्णायाद्या एक सूत्र है निकाला जी और वहाँ विभक्तियाँ जो है, है, है लुप्त हो जाती है तो जो विभक्ति थी वो विभक्ति लुप्त हो गए तो उस शब्द को भी उठी विभक्ति वाला माना जाता है जैसे मैं आपको बोलता हूं समझ में आ जाएगा विश्वामी देव सवितर दुरीता परा सु विश्वामी देव सवितर दुरीता परा पर है क्या विश्वामी देव सवितर दुरीता परा सुद्रम तुवा आ, यहां पर भी हो सकती है लेकिन आपको और सरल उदाहरण दें हां रिचो अक्षरे परमे व्योमन ये अच्छा रहे उदाहरण ऋचो अक्षरे परमे व्योमन परमे पर सप्तमी विभक्ति और व्योमन में भी सप्तमी विभक्ति है लेकिन वहां दिखती नहीं है विभक्ति और व्योमन मूल शब्द है वहां पर व्योमन व्योमन में है पर। होना चाहिए। परमे, है। तो में है, परमे में सप्तमी है व्योम नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्त की लुप्त है और देखिएगा बहुत सारे मंत्र ढेर सारे द्वा सुपरना तयुजा। सखाया यह मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लुप्त है द्वा सुपर्णा यह बहुत प्रसिद्ध मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते ऐसा मंत्र है तो द्व सुपर्ण ऐसा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर लिखा है द्वा सुपर्णा सयुजा सकायोग होना चाहिए सयुजोग होना चाहिए सब जगह विवचन विवचन होना चाहिए लेकिन यहाँ पर आ, है। द्वाने सुपर्णा में सयुजा में सकाया में चार शब्दों में लुप्त है तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें विभक्तियां लुप्त होती है आप व्याकरण पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा सारी विभक्तियां कैसे लुप्त होती है यह सूत्र बताता है शुपान का मतलब सुपो के स्थान में सुपो के स्थान में बहुत सारे आवेश किए यहाँ पर सु आवेश किया लुक आवेश किया पूर्व किया है ऐसे बहुत सारे आवेश इसमें से एक लुप्त भी है यानी लुप्त करने का भी तो इस सूत्र से केवल यह काम देना है इस सूत्र में बहुत सारे काम होते है वेद के विषय में दुपान पूर्व प्रवन्ना जा रहा है इस सूत्र से वहां लुप्त हो गया ऐसे सूत्र में भी होता है ये वेद के लिए हैं और सूत्रों को भी वेद सामान माना जाता है महाराष्ट्र का एक वचन है आप लिख लीजिएगा छंदोवत सूत्राणी भवंती छोवत सूत्राणी भवंती ये महाराष्ट्र पतंजलि का वचन है छंदोव सूत्री सूत्र जो है ये वेद के सामान होते हैं जैसे वेद में काम होते हैं वैसे में भी होते हैं। तो है, हम चलते हैं उसी सूत्र पर अंदर आनंतरीय विधा विज्ञान तो अंदरिषि में पंचमी व्यक्ति का लुप्त हुआ है लुप का मतलब लुप्त हो गया लोक हो गया है यानी अब अंशि का भक्ति में आएगा जैसे परमे व्योमन व्योमन में में लेकिन वहां पर निकालेंगे, सुंदर ऐसे आता है सुपर्ण सुंदर पंखा है मतलब दो मतलब सुंदर, सुंदर पंख वाले एक साथ रहने वाले सयुजा का मतलब है साथ साथ रहने वाले को मित्र है आत्मा परमात्मा दोनों के लिए मंत्र है आत्मा परमात्मा के लिए दो सुंदर पंख वाले साथ, -साथ रहने वाले, वाले। सयुजा का मतलब है सदा सात में रहते कभी बिछड़ते नहीं अलग नहीं होते अनाधिकाल से एक साथ रहते हैं साथ साथ रहते हैं लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम उसको साथ में भी नहीं पहचान रहे चलते हम आगे तो यहां पर पंचमी भक्ति का युक्त हो गया अंग्रेषी में बीरा विद्या का आते हैं बिल आदि ये शांति बिदा देगा बिल शब्द आदि में है जिन सम, जिस समुदाय के उसको बिदा देते हैं विदा है गढ़ है गढ़ी मुनी के पांच उपदेशों में एक उपदेश है गणपाठ उसमें अलग अलग ग्रंथ पढ़े ग्रह का मतलब बताया था आपको विभाग अध्याय या समुदाय ऐसा नाम रखिएगा बहुत सारे ग्रह हैं वहां पर बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे विभाग हैं, उन विभागों में बहुत सारे शब्दों का संग्रह है तो विदानी ग्रहण एक है जो कि ग्रह में तो ये कहता सूत्र सूत्र का देखिएगा विदादी सूत्र का बता बताव देखिएगा विदादी घन में पठित शब्दों से विदादी गण में पथित प्रातिपतिकों से गोत्रवाकी संतान को बताने में गोत्रवाकी संतान को बताने में प्रत्यय होता है बिगामी प्राधिपतों से में से वाची संतान को बताने में अत्यय होता है परंतु इनमें इनमें का मतलब विदाधिगण में इनमें अर्थात विदाधिगण में दो प्रकार के शब्द हैं इन विदाधिगण में दो प्रकार शब्द हैिवाषिवाती शब्द औरषिवाती शब्दी गण मे ऋषिवाती शब्द औरचिवाती अनृषिवाती शब्द ना किं वदति भवती अशुद्ध उच्चारणम् अस्ति बकार अस्ति उच्चारण बकार बोलते वकार कु बकार बोलते वो उच्चारण दोष कहलाता है।, है बकार बकार, बकार जी था वकार वो, गलत न, होगा, वो होगा। उसको, आ, सही कर लीजिएगा उसको ठीक कर लीजिएगा बिदावी गकार तो मैं कह रहा था ऋषिवाकी और अनऋषिवाकी दो प्रकार के शब्द हैं तो ऋषिवाची शब्दों से ही गोत्रवाची संतान को कहने में प्रत्यय होता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं पूरा आपने बताया अभी सुन लीजिएगा दो प्रकार के शब्द हैं ऋषिवासी और अंग ऋषिवासी शब्दों से ही गोत्रवाची संतान को कहने में अप्रत्यय होता है और अनुषिवाची शब्दों से लिखेगा ऋषिवाकी शब्दों से गोत्रवाची अर्थ में होगा जो आपने लिखा हुआ है और अनुषिवाकी शब्दों से आनतरीय अर्थात समीप अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय आता है का मतलब है समीप समीपता को बताने के लिए प्रत्यय आता है राजेश जी लिख रहे हैं लिख रहे हैं। दो प्रकार के शब्द हैं ऋषिवासी और अंधिवासी अंधिवासी शब्दों से समीपा समीपता को बताने के लिए अत्यय होता यानी गोत्रवाकी संतान को बताने के लिए नहीं आता है उसमें प्रत्येक तो वही आता है लेकिन अर्थ वहां पर संयुक्त आता होगा समीक्षा का, का हैं, जैसे उदाहरण बन जाएगा मैं उदाहरण पुत्र रहा हूं यानी पुत्र का पुत्र की संतान को पौत्र कहे और वही पौत्र का तो होगा वो विद का संतान हो तो बिधा ऐसा अर्थ होगा यानी वह गोत्रापक्ष अर्थ नहीं होगा केवल एक गोत्रवाची अर्थ होगा एक संयुक्त होगी उसी से कहलाएगा वो गोत्र वाला कहलाएगा संयुक्त का मतलब है वो संतान जिसकी है उसी से उसका बोला बोला जाएगा जैसे गोत्र तो तीसरी पीढ़ी वाले को कहते हैं पौत्र को कहते हैं पौत्र का मतलब है गोत्रवाची अर्थ और जो गोत्री नहीं मतलब जिसकी वो संतान है उसी से बोला जाएगा वो गोत्र नहीं निकलेगा वहां पर मान लीजिए मैं ये कहूंगा राजेश जी की बेटी है तो ये राजेश जी की बेटी ही कहूंगा मैं उनको अः गोत्रवासी शब्द से संबोधित नहीं करूंगा पौत्र उनको पौत्री कहूंगा मैं मतलब मान लीजिएगा वो तीसरी पीढ़ी की है मतलब राजेश जी के जो आ, आ, क्या कहते हैं पिताजी है उनके पिताजी का जो नाम है वो नाम इस पुत्री के साथ में नहीं जुड़ेगा उदाहरण के लिए अः अः राजेश जी के जो पिताजी है वो विद नाम है उनका नाम विद है तो पौत्री ऐसा नहीं कहूंगा केवल पौत्री कहूंगा पोत्री का मतलब ही है राजेश जी की बेटी और दैधी पौत्री कहूंगा तो उनके दादा का ग्रहण होगा दादाजी के नाम से बोला जाएगा तो इसमें गोत्र नहीं जुड़ेगा केवल समीपता ही पिता की निकटता ही जुड़ेगा दादा इसके साथ में नहीं जुड़ेगा यह है समीपता का मतलब समझ आगे जी। तो जी जी यहाँ आपने ग्रणपादी लेकिन ये बकार में जो बकार है वो अल्प प्राण दी है महाप्राण है स्वामी अल्प प्राण है लेकिन ग्रणपट में तो महाप्राणी का है अल्पप्राण का नहीं है स्वामी जी महाप्राण का है संख्या संख्या गन्तु हि ने भीश, भीश, छत्तीस बताइए ना जन्म का 36 नंबर है अभी जी अभी बोलता हूं आपको छत्तीसगढ़ देखा आपने अच्छा उसके बाद तैतीसाधिगन पें, वो तो बिरा दिदा आपको बकार देखना था ना बिरा बी गि गाय है, है।, है? ये हो? जी लिखे दिदा है ना बिगा दिदा यहां तो वी लिखा है इसको बा करना है क्योंकि वो प्रिंट करने वाले क्या अलग अलग प्रांतों के लिए वो होते हैं तो किसी प्रांत में बा को बोलते हैं और उड़ीसा में जाएंगे तो बा है तो वो वा बोलेंगे या वा है तो बा बोलेंगे ऐसा कुछ अलग अलग प्रांतों में कुछ अलग अलग ढंग बोलते हैं ये तो बिहार में जाएंगे बीर उर्व कश्यप कुशिक भरद्वार उपमान्यु देखिए उपमान्यु शब्द है इसमें जिसको हम देख कर रहे हैं थे उपमान्यु बहुत सारे शब्द है हाँ आगे हैं अपने प्रक्रम पर चलते हैं तो ये सूत्र जो कह रहा है इस सूत्र से अ प्रत्यय हुआ बस केवल प्रक्रिया यही है कि एक सूत्र अतिरिक्त तथ्य के स्थान में आ, आ, आ, ये, ये, ये लगेगा सारी से अब किसी कुछ पूछनी हो इसमें कोई समझ में नहीं आए तो बता सकते हैं जी।, जी।, जी ये इसमें परिभाषा में ये भी लिखना है की ऋषिवा शब्दों से ही गोत्रवादी संतान को कहने में कई प्रत्यय होता है जी जी जी ये लाइट लिख ली है स्वामी हाँ जी हाँ भी, तो आपको जो ये स्क्रीन पर जो लिखा है सारा आपको समझना है तो उसको लिखना ही पड़ेगा और नहीं लिखेंगे तो पुस्तक में लिखा ही होगा इसकी जो भाष्य है ना दूसरे में इसके, में, इसके में ऐसा लिखा होगा लिखा होगा इसी, इसी हो ये तो मेरे, मेरे शब्दा है। अलग शब्दावली में लिखा होगा लेकिन अल्प्राई यही होगा मुझे राजेश जी की परिभाषा में लाइन नहीं है इसलिए मैंने पूछा अच्छा क्या लिखा है शब्दों में गोत्रवादी संतान को बताने में अत्यय होता है परन्तु इनमें में दो प्रकार के शब्द है ऋषिवासी और, और शब्दों से संयुक्त को बताने के लिए प्रत्यय होता है आप क्या पूछना चाहिए इसमें अंऋषिवाची शब्दों से संयुक्ता को बताने के लिए इस लाइन से पहले तो दो प्रकार के शब्द है ऋषिवाची शब्द और अनऋषिवासी शब्द ऋषिवाची शब्दों से ही गोत्रवाची संतान को कहने में अ प्रत्यय होता है नहीं ये तो ये तो ये तो पहले जो आपको लिखा हुआ उससे अंडरस्टूड है, है लेकिन आप लिखना से लिख सकते हो मैं एक बार लिखी हुई परिभाषा पढ़ू क्या हाँ जी बिल्कुल विद्या जन्म पठित प्रातिपदिकों से गोत्रवादी संतान को बताने में कई प्रत्यय होता है परतु इनमें दो प्रकार के शब्द हैं ऋषिवाती शब्द और अन्य शब्द ऋषि संतान को कहने में होता है। और अनुषि सभी को बताने के लिए अत्य आता है बिल्कुल ठीक है ऋषिवाची और अनुषिवाची दोनों में ही अत्य आ गया ना स्वामी जी प्रत्य दोनों राष्ट्रीय में, में, में अंतर आया था ना वैसे ही यहाँ पर सम... समझ लीजिए आपने और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो अभी जो आपने और जो पढ़ा है इसमें स्वामी जी जी एक बार वो यसी बम की आपने आज जो परिभाषा बताई थी तो जी, वो, जी। वो एक बार फिर से बता देंगे क्या बिल्कुल बिल्कुल ये बम सूत्र को देखिएगा सूत्र को देख करके सूत्र को अलग करना आना है यही में जो है ये, ये काल को अलग करना अच्छी, अच्छी को अलग करना या और अच्छ ये ऐसे दो शब्द है यह बिल्कुल अलग और अच अलग ऐसा यह और अच ये दो सूत्र है आपने से पदमा भी बताएंगी यकी सूत्र का अत्रीव सूत्र का अत्र बताइए स्वामी जी हाँ जी ने बहुत हाँ हाँ बताया था इसका शब्द रूप से परतार पहले यह बताइए किसकी अवृत्ति आ रही है स्वादौ यकारौ अचि स्वामिति सर्वनामस्थाने असर्वनामस्थाने सप्तमी एकवचने अस्ति न सर्वानां स्थाने भिन्ने सर्वनामस्थाने भिन्ने ये सर्वनामस्थाने भिन्ने स्वादौ यकारादौ अगादौ च प्रत्यये परता पूर्वस्य स्वामिजि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः स्वामीजी नै नैव तस्मिन् आ, आ, तो भिन्ने क्षदौदाद प्रत्यय आ, आ, पूर, आ, पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व सेवनाम स्थान भिन्न स्वादी सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में यकारादि प्रत्यय और आजादी प्रत्यय के परे रहे थे सर्वणाम से भिन्न स्वादियों में यकारादि और आजादी प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की धर संज्ञा होती सर्वणामस्थान भिन्न का मतलब है सु और जस अम औ इन पांचों को छोड़ करके इसका मतलब यह है उ औस औ बाकी स्वामियों में यकारि प्रत्यय होना चाहिए ऐसा प्रत्यय जिस प्रत्यय में यकार आदि में होना चाहिए अथवा अजादी प्रत्यय होना चाहिए अर्थात ऐसा प्रत्यय जिस प्रत्यय में अच आना चाहिए आदि में So, prathte, तो के की अत्र स्वामिन स्वामिव स्वामि केवल शेष आएगा जेस नहीं आएगा जैसो में आ जाता है ना उपला हाँ वो अलग बात है उसकी चर्चा बाद में कहेंगे जैसा वो विशेष विधान है ना जैसोशी जैसे दोनों को लेकर के विधान किया जाए वो अलग नियम होगा वहाँ पर अयं सू सूत्रं न आनयामः चेत् शशः कथं वा रुक्ष्यते इति प्रश्नः जायते किल लोकस्य काश्चि तस्य तु भिन्नभिन्नकार्यं भवति न कार्याणि भिन्नानि भिन्नानि भवन्ति तत्र तुर्लिङ्गे भिन्नं कार्यं भवति येन ज्येष भवति शी आदेश अक्षर चकार से लोको होती इकारा उठा ते तो नकार नुटा बोति नकार इकार मिल भविष्य गिर भविष्य कुंडा अस्था त्र नु आदेश तो, तो कुंडा इकार मिल कुम ऐसे ग्रीहां गृहा अस्तोची मध्ये शश न स्वीक असर्जनीय होती आपको सामने प्रक्रिया क्या है देखिये पुल्लिंग होगा तो अलग नियम होगा त्रिलिंग होगा तो अलग नियम होगा वो केवल नकुलिंग में होगा वहां ये भ्रा संख्या आदि प्रसंग ही नहीं है ना भ्रा संख्या वहां होती है जहाँ ये प्रदीप प्रक्रिय का प्रसंग होगा क्योंकि पांचवें अध्याय के जो प्रसंग कब ये होगा क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया अलग है वो अलग प्रक्रिया उसके बारे में अभी मत जाइएगा वो अगल जाएंगे अनावश्यक जो है आपके मत होगा, यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा वो क्यों नहीं आ रहा वो समझ में आएगा नहीं क्योंकि वो प्रक्रिया जब आ जाएगा आ जाएगा वहाँ जैसे नकुलिंग में सी करता है और वहां पर कुंडी वहनानी जो भी होना है वो होता रहता है नकुंसर लिंग में वहां कोई भाग संख्या करने का प्रसंग ही नहीं है वह भात का प्रसंग ही उसके बारे है। है। है का मतलब है नपुंसकिंग के भिन्न है यहाँ पर वो वो सूत्र पांच को छोड़कर के बाकी सब आगे यहाँ पर शश न शश भी भी उसकी मत चिन्ता मिगा वे अपवाद अपवादो मय सोचरे मन कुछोडिगा पेश प्रक्रिया अपि आप रहा सम आगा क्यो ऐवाद के नियमो समये ते पकर अना बहुत आन, सारे जंगल वाला प्रकरण है ना उसको अभी आप विषय मत बताइए ना जी पदमा जी समझ में आया आपको नमो प्रश्न है द्वे द्वे ना ना है तो को को लिया लिया, केवल सु और, और। शेषात्मकं वार् औट तक ही लेना है पांच विभक्तियों को लेना है अपने आप पहले से छूटा हुआ ओम जी जी सूढ़ नपुंसक अर्थ थोड़ा बताइए सूढ़ नपुंसक अर्थ है नपुंसक दिन सुख को सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा होती है नपुंसक दिन सर्वनाम संज्ञा होती है सुख का मतलब है इक्कीस प्रत्यय है जो इक्कीस के लिए होता है उन्हें इक्कीस प्रत्यारो में इक्कीस प्रत्ययों में से एक दूसरा प्रत्यार बनता है जिसका नाम है सुख सुख का मतलब है सु से लेकर के औ तक यानी सु औट प्रथमाभक्ति में एक वचन त्रिवचन दो वचन द्वितीय विभक्ति के एक वचन और वचन तक ट्रू आउट आउट का प्रकार ले लिया और क्यू का क्यू ले लिया तो शुट बना गया तो शुट का मतलब यह सुर है इस शुट प्रत्यार ने पांच विभक्तियों को लिया तो कहता है नपुंसक लिंग से भिन्न जो शुट है उ जो है तीन लिंगों में आते हैं पुलिंग में भी आते हैं त्रिलिंग में भी आते हैं और में भी आते हैं लेकिन है, नप, नपुंसर लिंग करके होती कर, त्रिलिंग में होती है और पुलिंग में होती है सराम संज्ञा नपुंसर में नहीं हो क्योंकि अलग से कहा नपुंसर लिंग को छोड़ करके बाकी जो लिंग है बचे हैं ंग और पुणल पुलिंग में भी सुख की सरनाम संज्ञा होती है में की सरनाम संज्ञा होती है अर्थात पांच विभागों का नाम सर्वनाम पुलिंग में और श्रिलिंग में नपुंसक लिंग में ये नाम नहीं इसका मतलब यह हो गया नपुंसक लिंग सुख की सरनाम संज्ञा होती है ये इसका अर्थ है सूत्रार्थ धन्यवाद हाँ जी और आप ही से कोई जी वो जी गांव का हिंदी में लिखा देंगे हाँ ये गांव का हिंदी में आते हैं सर्वनाम स्थान भिन्न सर्वनाम स्थान भिन्न स्वामी प्रत्ययों में भिन्न स्वाधीन प्रत्ययों में भिन्न स्वाधीन प्रत्ययों में एक राादी और आजादी प्रत्ययों के परे रहते र्वनाम स्थान विन्न स्वाधि प्रत्ययों में एकाधि और आजादी प्रत्ययों के परे रहते पूर्ण की न संज्ञा होती है संज्ञा होता नाम सर्वनाम स्थान विन्न स्वाभि प्रत्ययों में एकादि और आजादी प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की घर संध्या होती है लिख लिखिए अभी हाँ तो आप, आपके सामने अभी तक हमने चार चार उदाहरण समझे भाला टाइप के जितने बन सकते हैं एक का टाइप के जितने बना सकते हैं दो शामिया टाइप के जितने बन सकते हैं तीन और ओपगावा टाइप के जितने बन सकते हैं चार देखिए आपको गृहकाल कह के आना है गृहकाल यह है कि धागा टाइप के जितने भी बन सकते हैं मैं पूछूंगा आपको कि यह शब्द है इसमें धातु क्या है और वृद्धि कहां हुई है इस प्रकार जैसे भागा जैसे पूछते वैसे पूछूंगा तो आप एक यहाँ पर सूत्र में जो लिखे हुए भागा टाइप के जितने उदाहरण अलग उदाहरण ही आऊंगा जो पुस्तक में लिखे हुए हैं भाष्य के अंदर वही उदाहरण और आपको बताना पड़ेगा और पूरे शब्द की सिद्धि करके बताइए तो भी आपको बताना होगा तो भागा टाइप के नायका टाइप के चालिया टाइप के और अवप, आ, अवप टाइप के इन सबको तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि बेस है तो आ, अभी तो आ, मेरे को आश्चर्य बहुत आगे बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी आपको समझ में आ रहा है मेरे तो एक सूत्र में लोगों को आ, पता नहीं कितना टाइम लगता है अभी बहुत बचा हुआ इसे एक सूत्र में आ, पर आपने चार उदाहरण अच्छा समझ बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है जल्दी बढ़ रहे हैं आप आगे बस आप बता रहे तो और अच्छा लगेगा मेरे को समझ में आपको सबको आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है पर आप बताए तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ जाए आप बैठ गए जी जी अब आगे जल्दी बढ़े नहीं तो लोगों को एक एक महीना लगता है एक सूत्र में हाँ एक एक महीने से भी ज्यादा लगता है तो हम कहते हैं आगे बढ़ते हैं न्याते हैं तो व्यायाम हाँ पूछिएगा वो स्वामी वो आप जी विताया शब्द पडा हा का लेगे गम ज शब्दो लेगे अहं आ, में जिस गुरा गएगा और उस पूरे गन, जी। उस पूरे घर में प्रत्यय होगा और सबके साथ होकर के जो काम होना है जैसे औप ऐसे उपमान्य औपमान्य बना ऐसे शब्द बनेंगे वहां पर जैसे जैसे शब्द होंगे उन शब्दों के अनुसार बनेंगे ओं स्वामी स्वामी जी जो इसमें वाची और अनऋषि वाची है इसमें वाची कौन, -कौन से है, वाची को को अनऋषि कौन को को ये कैसे पता आ, करके दो, दो, एक चले वेटो बवन नम्बर बावन ृतभागस्तम्ब कूचवार शरद्वत् शुनकः धेनु गोपावन आस्वापन श्यामक दो द्री, तो नहीं लिखा लेकिन कुछ शब्द काम को दिखी रहे जैसे भारत उपमनु कक्षक है और इसी तरह कुछ शब्द तो पता नहीं आ रहा है और कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि नहीं दिखते हैं लेकिन ये आ, क्या कहते हैं शब्द शास्त्र से पता लगेगा आपको कि ये ऋषिवासी है या नहीं क्योंकि वैसे अपने को पता नहीं लगेगा शब्द भंडार का आ आ, आ, का वो सकता है, पर धेलु नहीं होगा बिंदु नहीं होगा भाग्य भी नहीं लगता है मेरे को लेकिन कुछ शब्द ऐसे है जैसे महर है अः महर भी हो सकता है ऋषिवा की हो मृदु पुत्र शब्द है दुवित्र शब्द है क्योंकि ऋषि ऋषि ने ही जो है ऋषि ऋषि के चार अर्थ बताए ऋषि पुत्रों को भी ऋषि मानते हैं ऋषिकाओं को भी ऋषि कोटी में मानते हैं चार अर्थ है ऋषि के इसलिए यू नहीं कह सकते कि ये ये है या नहीं ये तो अपने इतिहास से पता लगेगा या शब्द भंडार से पता लगेगा कहा ऋषि प्रयोग हुआ, हुआ तो उसको गोत्रवासी मानेंगे अगर ऋषि समुद्रवासी मानेंगे ऐसा ऐसा इन्हू पता नहीं लगेगा कि इसमें कितने ऋषिवासी है कितना नहीं है फिर भी मैं देखूंगा एक बार और इसके बारे में इतर, आ, कैसे इसका स्वामी जी हाँ जी एक शंकट है स्वामी जी यहाँ शाला में पहले पहले इनका इनकी प्रश्न पूरा होने देते हैं रुचि जी हो आपका और कुछ ओम स्वामी जी जो ये लिखा है अन ऋषिवाची समीरता को बताने के लिए प्रत्यय जी इसका प्रत्यय तो, तो सेम है दोनों में हो रहा है लेकिन जब गोत्रवासी अर्थ होगा तो वो ऋषिवासी माना जाएगा यानी जैसे मैं कहूँगा वीर का पोत्र है तो बैदाह कहेंगे बैदाह का अर्थ होगा वीर का पोत्र और कोई अंशिवाकी क्षेत्र है जैसे मान लीजिएगा उदाहरण के लिए मैं क्यों धेनु है तो धेनु का आ, ऐसा आता है धयनवाह अब धैयनवा का अर्थ होगा धेनु का पुत्र अगर गोत्रवाकी नहीं तो धेनु का पुत्र होगा धेनु का पुत्र और धेनु आ, धेनु का पौत्र दोनों नंतर दिख रहा आपको का पुत्र है लेकिन का का मतलब और पोत्र की संख्या तीसरी चीरी वाला है संयुक्ता वह पिता पुत्र के तो संयुक्ता है ना दादा की संहिता नहीं वहां तो दादा आते ही वहां पर तो गोत्र आता है आपका स्वामी जी, आ, जी, का कर लेते जी। आ, ये शंका था की यहाँ शाला शब्द जो पढ़ा है वो अर्थव्धातु प्रत्यय प्राधिपतिक्रम ऐसी प्राधिपति संज्ञा होने के बाद ही ज्ञान प्रातिपदक का, का अधिकार में आ जाएगा ना जी जी ठीक है यही पूछना था राजीव जी आ, ये ऋषि शब्द है उनके अगर पुत्र का शब्द बनाना है कैसे बनेगा का मतलब पुत्र, पुत्र, पुत्र, पुत्र का पुत्र का पुत्र का पुत्र है क्या आप भरद्वाज पुत से पुत्र से पुत्र हाँ भरद्वाज से पुत्र भारत भारद्वाज ही कहेंगे भारद्वाजा कहता है का पुत्र और अगर गोत्रवासी आता है तो भरद्वाज का पौत्र एक आकृत भरद्वाज का अगर अगर आप अंग्रेषिवासी गोता शब्द है उसको वो अंग्रेषीवासी में क्यों ले जाएंगे इसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जो अंग्रेषीवासी शब्द है उनसे ही वो अत्र मिलेगा मम प्रश्नः भिन्नः अस्ति यदि भरद्वाजस्य अपत्यं तु भरद्वाजस्य गोत्र इति भारद्वाजस्य अपत्यं केन्द्रस्य अपत्यं प्रत्यय गोत्रवासी अर्थ निकाले तु अहं प्रत्यय मा, देखने से पता लगेगा कैसा पता लगेगा की ये को कहेगा या संतान को कहेगा यानी सबसे आपत्तियों को कहेगा या गोत्र आपत्तियों को कहेगा यही समस्या है ना आपकी जैसा दिख रहे हैं भारद्वाजा भी वो ही है संतान को कहने के लिए आपत्ति कहने के लिए और गोत्रापत्ति कहने के लिए भी शब्द स्वर से पता लगता है हमको रहता है कि गोत्रापत का स्वर अलग होगा और आपत्ति का स्वर अलग होगा स्वर से पता लगेगा जो नित्यों से आभिदात होगा भारत में आदि में उदात होगा तो हो और हो तो गोत्र हो ऐसा होता है लंबा प्रकरण है एक तो आप दूसरा बात जब आपका शुरू होगा वहां पर बहुत सारे स्वरों का पता लग जाएगा आप लोगों को जैसे उच्चे उतर नीचे आता, ये जो सूत्र पालेंगे ना आप दूसरे पाल में वहा बहुत सारे स्वरों का परिचय हो जाएगा आपको यानी धातु धातु का क्या स्व होता है प्रत्यय का क्या स्व होता है निपास का क्या स्व होता है आलम का क्या स्व होता है तो बहुत सारे स्वरों का पता लगेगा आपको यानी स्वरों का परिचय हो जाएगा आपको दूसरे पाल छठे अध्याय में जब आप जाएंगे छठे अध्याय में पूरा स्वर प्रकरण है बड़ा स्वर तो छठाध्याय में सब आपको पता लगेगा किसका क्या स्वर होता है शब्दों के भी स्वर आप समझ लेंगे तब जब छठा अध्याय पर पढ़ लेंगे तो, तो सामान्य तुम है स्वर प्रकरण का दूसरे पाल में पहले अध्याय के दूसरे पाल में ही आपको हो जाएगा स्वर का लेकिन जब क्षेत्र अध्याय में जाएंगे छिराध्याय में स्वर प्रकरण है लंबा थोड़ा और उस द्याय के स्वर प्रकरण को आठवाध्याय कुछ सूत्रों से पूरा कर देता है वो पूरा सूत्र आठवे अध्याय में स्वर के सूत्र कुछ आठवे अध्याय में है वो क्षेत्राध्याय के स्वर को पूर्ण करता है तो क्षेत्र अध्याय के और आठवेध्याय कुछ सूत्र जो है वो पूर्ण करके आपको पूरा स्वर प्रकरण को सिखा दे तो ये समझ लीजिएगा पहले अध्याय के दूसरे अध्याय में स्वर्ग प्रकरण है और आठवें अध्याय के आठवे अध्याय के कुछ सूत्रों में स्व प्रकरण है इसे आपको पूरा सरों का जानकारी हो जाएगी ठीक है जी स्वामी जी जी जो ये शारी सिद्धि को सब में जब ये भी आया उसके बाद हम ये लाते चत्रु भवा तो ये मुझे अन आया नहीं अनु में लगता है तो उसको रोक करके वृद्धा करके आएगा अच्छा, अच्छा जी आप, दिन, के दिन, आ, आ, आ, आप नहीं नहीं अच्छा तो तो उसका एक और आपको पता पता फिर ना पता लगे तो पूछ जी मेलि सोमीडि नागेगी सोमी का मैं भी पूरा नहीं सुन पाई बड़े बिल्कुल ये सबके साथ लग होगा ये ये समस्या सबके साथ ये, ये सब आगे, तो आगे। तो इसका ये समाधान है रिकॉर्डिंग सुनना चार मेरी नहीं बार बार लगा मुझे तो, उसमें, उसमें ये है यंत्र है ना माता जी अभी भारत में उस तरह का इतना अच्छा नहीं है बीच बीच में समस्या आती है हमारे नेटवर्किंग जो है थोड़ा कमजोर है आ, जो भी कारण है तो उसका एक ही है कि कई बार आप लोगों का ज्वाइन कॉल नहीं होता है वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है तो उस ज्वाइन कॉल के लिए भी राजेश जी ने जैसे बताया अगर आपका ज्वाइन कॉल